पदपाठम ग्रा तुन अभीष्टु पवित्र सोम गछस दधल स्त्रोत्रे सुवी ग्रा तुन अभीष्टु पवितम सोम गसी दधल स्त्रोत्रे सुवी ग्रा तुन अभीष्टु पवितम सोम गसी दधल स्त्रोत्र सुवीं